भद्रं भद्रंकर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्भजा ंगे सुुवा गुशस्तनूसम देव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ताक्षने नो बृहस्पतिर्द शांति शांति शाति शंकर शंकराचार्यं केशव पादरायनम सूत्र सूत्रको वंदे भगवपुन ईश्वर दक्षिणा मूर्तिभागिनेदव्या नमः नम ओं शांति शांति अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्नोत्तरात्मक पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण में शिवी के पुत्र सत्यकाम आचार्य पिपलाद जी से प्रश्न किए हैं कि जो मनुष्यों में से अधिकारी मनुष्य जीवन भर ओंकार का ध्यान करता है वह कर्म उपासना से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के फलों में से कौन सा फल प्राप्त करता है जिज्ञासु सत्य काम के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी ने देना प्रारंभ किया द्वितीय कंडिका से और कहा कि हे सत्यकामा ऐसा संबोधित करके तर यद परंच अपरंच ब्रह्म तद ओंकार ऐसे लगाना व एक अन्वय ओंकार के साथ कर, करते हैं द्वितीय कंडिका में तो ये कहा कि हे सत्य काम जो परब्रह्म है और अपरब्रह्म है वह ओंकार ही है ओंकार ही है ऐसा समानाधिकरण प्रयोग कर दिया यत शब्द के अनुरोध से तत् शब्द का अध्याय करके तद ओंकार और शब्द से लिया जा रहा है परापर उभय ब्रह्म को और समानाधिकरण प्रयोग बता रहा है एक प्रकार से अभेद को तो ओंकार तो शब्दात्मक है और ब्रह्म अर्थात्मक है इनका अभेद कैसे होगा तो कहा कि उत्तरार्ध में एकाकी ओंकार ब्रह्म का प्रतीक होने से तथा पर तथा परब्रह्म का प्रतीक ओंकार होने से ओंकार को आ, कहा जा रहा है जिस का प्रतीक है उससे अभिन्न उपचार किया जा रहा है गौण प्रयोग किया जा रहा है जैसे मंदिर में जिस देवता की प्रतिमा है उस प्रतिमा को देख करके उपचार किया जाता है कि यह प्रतिमा कृष्ण है यह राम है यह शिव है ऐसी तो ये जो प्रतिमा देवता का प्रतीक होने से अभेद उपचार जैसे किया जाता है प्रतिमा तथा देवता में अभेद रूप से गौण व्यवहार गौण प्रयोग ऐसे ही यहाँ श्रुति ने ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक होने से परापर ब्रह्म से अभिन्नतया ओंकार का व्यवहार किया तद ओंकार वही यहाँ पर <coughs> तो ओंकार प्रतीक होने से परापर ब्रह्म का तो जो ओंकार उपासक है वह इस ओंकार रूपी प्रतीक का आलंबन लेकर के इन दो में से किसी भी एक को प्राप्त करता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है यदि अपर ब्रह्म का ही प्रतीक समझ करके अपर ब्रह्म है सूत्रात्मा और सूत्रात्मा का ही प्रतीक ओंकार को समझ करके ओंकार की उपासना सूत्रात्म दृष्टि से करता है तो सूत्रात्म भाव को प्राप्त करता है अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है प्रतीक उपासना प्रतीक में अहंग्र उपासना ओंकार रूप आलम्बन में पहले परब्रह्म या अपरब्रह्म की दृष्टि करके फिर उस ओंकार प्रतीक को ब्रह्म भावापन्न माना जाएगा ओंकार में की जाएगी ब्रह्म की दृष्टि और वह ब्रह्मा, यानी ब्रह्म भावापन्न ओंकार मैं हूं ऐसा चिंतन वो हो जाता है एक प्रकार से प्रतीक उपासना ओंकार की जैसे अश्वेध उपासना है ना बृहदारण्यक में वैसी उपासना है ये और जो ओंकार रूप प्रतीक को पर ब्र, ब्रह्म दृष्टि से ग्रहण करता है ओंकार का चिंतन करता है उसे अपर ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक परब्रह्म की प्राप्ति होती है यानी क्रम मुक्ति होती है तो इस प्रकार ये ओंकार उपासना उपासक को इन परापर ब्रह्म में से किसी भी एक की प्राप्ति का साधन बन जाती है ये कहा गया द्वितीय कंडिका के उत्तरार्ध में तस्मात्व एक नयतने आयतनेन एक तरम अन्वेती इस द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं तृतीय का विचार होना है तो तृतीय का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। नेदिष्ठत्वम उत्तर टीकाकारदिष्ठ संस्तुव्य इति तो स यदि इति इत्यादि प्रतीकों से वाक्य से ये बताया जा रहा है कि संस्तवन संस्तवन के कर्म के रूप में प्रणवम का अध्यार करना चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार लिखा है ना प्रणवम इत्यादि यानी संस्तवन के आदि में प्रणवम इस द्वितीयंत पद का शेष करना है अन्वय करना है उसे जोड़ना है तो प्रणवम संस्तुवन ये प्रथमांत है संस्तुव क्षेत्रीय प्रत्यंत है ना तो प्रणवम संस्तुवन का अर्थ निकलेगा प्रणव की स्तुति करते हुए प्रणो यानी ओंकार तो ओंकार की स्तुति करते हुए ये विशेषण किसका है तो साधयति के कर्ता का साधयति क्रियापद है ना और उसका कर्ता है वेद उत्तर उत्तरकंडिकात्मक वेद संस्तुवन ये पुल्लिंग है ना इसलिए या तो भाष्यकार भाष्य का अवतरण मानते हैं स यदि यद्यपि ओंकार इत्यादि भाष्य का अवतरण यदि मानते हैं तो संस्तुवन ये विशेषण मनेगा भाष्यकार भगवान का और तृतीय कंडिका का मूल का अवतरण यदि है टीका में तो उस समय संस्तुवन इसको विशेषण मानना वेद संस्तुवन के विशेष्य के रूप में वेदह पद का अध्याय करना आदि त्रिति, कंडिकात्मक जो वेद वाक्य है वेद है वह प्रणव की स्तुति करते हुए साध सिद्ध करता है किसको सिद्ध करता है तो साधती का कर्म होगा एव निधिष्ठत्व का अन्वय साधयती के कर्म के साथ कर्म के रूप में साधयती के साथ करना तो निधिष्ठत्व एवं साधयती नहीं वो तो आ, यहां पर एक प्रकार से विधेय है विधेय का मतलब प्रतिपाद्य उसको सिद्ध करना जिसको सिद्ध करना है उसे कहा जाता है विधेय। तो पहले कहा द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य के अंत अन्त में अंतिम वाक्य में कहा कि ओंकार ब्रह्म का निदिष्ठ आलंबन है तो निर्दिष्ट आलंबन है ओंकार का यानी ब्रह्म के तो अनेक आलंबन है प्रतीक है मन भी है आदित्य भी है मनो ब्रह्म ये ओंकार रूप आलंबन को ही यहां पर अपनाया जा रहा है ये ते तेन व आयतनेन इत्यादि से ओंकार रूप आलंबन ही उपासना के लिए क्यों ग्रहण किया जा रहा है ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर देने के लिए द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य के अंत में भाष्कर भगवान ने बताया कि यह ओंकार पर ब्रह्म का निर्दिष्ट आलम्बन है निर्दिष्ट कहते अति समीप अति समीप को नेदिष्ट कहा जाता है का अर्थ हुआ अनेक आलंबनों में निर्दिष्टत्व तो यानी अति समीपत्व यदि किसी में, तो में है तो ब्रह्म में है क्या नाम ओंकार में है ब्रह्म के आलंबन अनेक आलंबनों में से ब्रह्म का अति समीपवर्ती यदि कोई आलंबन है तो ओंकार है यह निर्दिष्ट शब्द से पता ये तो प्रतिज्ञा मात्र हुई कि ओंकार ब्रह्म का निर्दिष्ट आलंबन है ओंकार में निर्दिष्टत्व है ये प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा की सिद्धि करनी पड़ेगी ना तो उस सिद्धि के लिए लिखते हैं कि निदिष्ठत्व साधयती निर्दिष्ठत्व एव साधयेति, यानी जो प्रतिज्ञा की है ओंकार में निदिष्ठत्व की अनेक आलंबनों में से ओंकार निर्दिष्ठ आलंबन है ये जो प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा की सिद्धि करनी जरूरी है इसके लिए ये उत्तर वाक्य है इसलिए कहते हैं कि निदिष्ठत्व एव साधयती यानी ओंकार में जो निधिष्ठत्व की प्रतिज्ञा है उसे सिद्ध करते हैं कैसे सिद्ध करते हैं तो प्रणवम संस्तवन तो क्षत्रि प्रत्यय लक्षण हेतु तो क्रियाया इस सूत्र से हेतु अर्थ में भी होता है लक्षण अर्थ में भी होता है तो यह हेतु अर्थ में है तो प्रणव की स्तुति हेतु है और प्रणव में निदिष्ठत्व साध्य है तो प्रणव में निदिष्ठत्व जैसे पर्वत में धू व को सिद्ध करने के लिए धूमदर्शन हेतु बनता है ऐसे प्रणवस्तुति प्रणवस्तुति बन जाएगी हेतु किसमें ओंकार में प्रणव में निदिष्टत्व की सिद्धि में सिद्धि का अर्थ है निश्चय तो साधि यानी निश्चय कराते हैं णों में नि को निश्चित करते सुनिश्चित करते हैं तो यह अर्थ ध्यान में ना? कि एव उत्तर ना साधि तो उत्तर वाक्य है यदि एकमात्र इत्यादि कंडिका क्या तीसरी कंडी का का हो गया अच्छा तो ये जो है इस अवतरण में लिखा गया है कि ओंकार की स्तुति करते हुए ओंकार में निदिष्टत्व को सिद्ध करते हैं स यदि एकमात्रम अभिध्यायित स ते न संबोधित इत्यादि वाक्य के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ओंकार निर्दिष्ट आलम्बन है ब्रह्म का अब मूल कंडिका का तो हम लोग अर्थ देख चुके हैं इसका भाष्य देखिए स यदि इत्यादि तो भाष्य में है स यदि तो यदि जो मूल में था उसका अर्थ भाष्य में किया यद्यदि का अर्थ है यद्यपि तो यद्यपि ओंकार से सकलमात्र न भवति तो ओंकार की संपूर्ण मात्रा का बोध जिसे नहीं है उसे कहा गया ओंकारस्य सकल मात्रा विभागज्ञो न ओंकार, आकार उकार मकार रूप मात्रा त्रयात्मक है और एक ओंकार का अमात्र स्वरूप है ऐसा जो ओंकार है उसे जो नहीं जानता है उसे कहा जाता है ओंकारस्य से सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति ये किसका अर्थ किया मूलकंडिकास्थ यदि का तो अर्थ कर दिया यद्यपि और स का अर्थ कर रहे हैं सकल मात्रा विभाग विभागज्ञो नवती तो ओंकार के समस्त मात्रा का बोध जिसे नहीं है ओंकार के समस्त स्वरूप का अनभिज्ञ है यद्यपि तथापि ओंकार प्रभावात विशिष्टाम एव गतिम एतत एक देश ज्ञान अभी ओंकार गति गतिकु्यत ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गति गशिष्टा गति ऐसे पूर्व के साथ का किमतरही यहां तक एक वाक्य है यद्यपि यहां से दूसरा वाक्य है और किमतरही का अन्वय पूर्व के साथ है तो ओंकार की जो सकल मात्राएं हैं उनका ज्ञान नहीं होगा तो सकल ओंकार की उपासना कर भी नहीं पाएगा तो सकल ओंकार की उपासना नहीं होगी एकाद मात्रा को जान करके उसी की उपासना करेगा तो वह विकल उपासना हो जाएगी है ना तो ओंकार की विकल उपासना भी सफल है फलदात्री है ऐसी स्तुति हो रही है समस्त ओंकार की उपासना नहीं हुई एकमात्रा आत्मक ओंकार की उपासना भी कर लेते हैं यदि कोई ओंकार के समस्त स्वरूप का अनभिज्ञ उपासक ओंकार के एक देश को ही समस्त ओंकार समझ करके चिंतन कर भी लेता है एक देश का ही तो भी वह फल को प्राप्त करता है ये ओंकार की स्तुति हो रही है और ओंकार की स्तुति करके जब ओंकार के एक देश की उपासना भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होने देती अपितु सदगति ही दिलाती है तो समस्त ओंकार उपासना महान कल्याणकारी होगी और ओंकार जो एक एक मात्रा रूप से भी उपासित हो जाए तो आ, तब भी उपासक को एक प्रकार से संसार में दुर्गति नहीं उपलब्ध करा रहा है इस प्रकार ओंकार की स्तुति द्वारा परब्रह्म का निर्दिष्ठत्व ओंकार में सिद्ध किया जा रहा इस दृष्टि से ये भस्कर भगवान ने लिखा कि तथापि तो यद्यपि समस्त ओंकार के स्वरूप को नहीं जान रहा है ओंकार की जो प्रथम मात्रा है आकार उसको तथा उसके अर्थ को मात्र जानता है और उसी का चिंतन करता है तो वह उपासक भी ओंकार की एकमात्रा आकार के चिंतन प्रभाव से दुर्गति को प्राप्त न होकर के सदगति को ही प्राप्त करता है ये इस वाक्य से कहा है भाष्यकर भगवान ने तो ओंकार ऐसा अनुवय करना टीका कारण अन्वय बताया है स यदि इत्यादि के बाद में पहले तो ये कहते हैं कि विकल्श्यापी फलजनकवाद निदिष्ठत्व इत ये टीका में वाक्य पढ़ाना विकलस्या विकल का मतलब वो समस्त नहीं एक, एक मात्रात्मक ओंकार उसे विकल ओंकार कहा जाता है और विकल्श्यापी फलजनकवात् तो ओंकार की एक एक मात्रा की उपासना भी फल संपादिका है फलजनक है का अर्थ इसलिए ओंकार में निर्दिष्टत्व है अति समीपस्तत्व है अति समीप है ब्रह्म के ओंकार ये सिद्ध होता है इसी के लिए ये वाक्य है निर्दिष्टत्व सिद्ध करने के लिए आगे लिखते हैं टीकाकार सकलेति जो लिखा है कि सकल मात्रा विभागज्ञो न भवती इसका अर्थ कर रहे हैं कि आकारादी मात्रात्रात्मक ओंकार स च इति न जानाति ये किसका अर्थ है कि ओंकारस्य सकल मात्रा विभागज्ञो न भवती। ये जो शुरू वाले वाक्य में एक है ना भाष्य में इसका अर्थ किया कि ओंकार कैसा है तो आकार आदि मात्रात्रयात्मक तो आकार और आदि शब्द से लेना उकार मकार को तो आकार उकार मकार इन मात्रा त्रयात्मक ओंकार हैं और उसकी उपासना करनी चाहिए मात्रा त्रयात्मक ओंकार की वह सकल ओंकार है समस्त ओंकार है और समस्त ओंकार उपासित है उपासनीय है ऐसा न जाना नहीं जानता है जो उसे कहा गया ओंकार से सकल मात्रा विभागज्ञो न भवती। इसे तो क्या होगा उसे तो भाष्य में जो किम तरी अंत में था ना इस वाक्य के तो ये ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा कहते हैं किम तरी तो फिर कैसा ज्ञान है तो कहते हैं ओंकार अभिध्यान प्रभावात तद एक देश ध्यान प्रभाव विशिष्टाव गति गचति इति अन्वय और ऐसा उपासक ओंकार आकार आदि मात्रा त्रयात्मक ओंकार है उसकी उपासना करनी चाहिए ये ज्ञान जिसे नहीं है लेकिन ओंकार की उपासना करता है ओंकार की एक मात्रा की ही उपासना करता है आकार की ही तो भी कहते हैं ये जो मूल भाष्य में लिखा ना कि तथापि ओंकार अभिध्यान प्रभावात उस ओंकार अभिध्यान प्रभावात में ओंकार शब्द से लेना ओंकार की एक मात्रा इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा ओंकार प्रभावात का अर्थ करते हुए तद एक देश ध्यान प्रभाव प्रभावात, प्रभावात। तो तद एक, ए, तद एक देश ध्यान प्रभाव इसमें तत्शब्द का अर्थ है ओंकार तो ओंकार के एक देश का ध्यान तो एक देश शब्द का अर्थ होता है मात्रा अंश तो तद् यानी ओंकार और उसका एक देश यानी मात्रा। और उस एक मात्रा के ध्यान प्रभाव से ये ओंकार अभिध्यान प्रभाव मूल भाष्य में जो शब्द है उसका अर्थ निकलेगा ओंकार की एक एकमात्रा के ध्यान के प्रभाव से विशिष्टा एवं गतिम गी वो विशिष्ट गति को ही प्राप्त होता है दुर्गति को प्राप्त नहीं होता आगे लिखते हैं टीका में टीकाकार हाँ, टीका का तो हो गया भाष्य में मुंह थोड़ा बीच में बचा है उसको देखिए कि एतत एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गति गच्छति एक भाष्य में है न वाक्य किम तरीकान्वय तो पूर्व में ही लग गया तो एक देश ज्ञान तया इसमें भी तो एक तब्द का अर्थ है ओंकार तो देश यानी ओंकार की एक ओंकार की जो मात्राएं हैं अन्य मात्राएं उकारात्मक उकार उन्हें कहा जाएगा ये तत्त एक देश और उनका चिंतन तो ज्ञान यानी चिंतन उपासना नहीं की, केवल आकार की उपासना कर रहा है तो उकार मकारात्मक ओंकार के एक देश के उपासना रूप ज्ञान से वैगुण्य है तो ये विगुण उपासना हो गई यानी गुण कहते हैं अंग को विकलांग उपासना हो गई अंग रहित तो उपासना हो गई तो वैगुण्य होने पर भी ओंकार उपासना में तो ये तक देश ज्ञान तया ओंकार ओंकार उपासक ओंकार को अपना शरण्य समझ लिया है ओंकार का जिसने आश्रय लिया है फल प्राप्ति के लिए वो है ओंकार शरण वो कर्म ज्ञान उभय भ्रष्ट अग्निहोत्रादि कर्म तो नहीं किया है ओंकार उपासना में ही लगा था लेकिन ओंकार की भी समस्त उपासना तो हुई नहीं विगुण ही उपासना हुई मात्र एक मात्रा की उपासना हुई अन्य दो मात्राओं की उपासना से रहित हो गया वो तो कर्म ज्ञान उभय भ्रष्ट हो गया का मतलब कर्म रूप साधन तथा उपासना रूप साधन से रहित हुआ न दुर्गतिम गी ओ दुर्गति को नहीं जाएगा उसकी दुर्गति नहीं होगी तो फिर क्या होगा दुर्गति नहीं होगी तो तो किम का अर्थ है यदि कर्म ज्ञान उभय भ्रष्ट ओंकार शरण दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा तो क्या होगा ही से पूछा गया तो उसका उत्तर है विशिष्टाम एवं गतिम जो पूर्व में लिखा है विशिष्टा गतिम गति तो विशिष्ट गति कैसे प्राप्त कर पाएगा तो ओंकार अभिध्यान प्रभावात ओंकार ओंकार एक देश अभिध्यान प्रभावात ऐसे लगाना तो ओंकार की एक मात्रा का ध्यान के सामर्थ्य से प्रभाव से वह विशिष्ट गति को ही प्राप्त होगा दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा ये ओंकार की स्तुति हो रही है प्रणवम संस्तवन ऐसा श्रेष्ठ ओंकार है कि उसके एक देश का आश्रय लेने वाला भी दुर्गति को प्राप्त न हो करके सदगति को ही प्राप्त करता है ऐसी स्तुति हो गई ओंकार की तो समस्त ओंकार का आश्रय लेकर के समस्त ओंकार का उपासक परब्रह्म को प्राप्त कर पाए कर लेगा इसके विषय में क्या कहना है ऐसा ये कैमुतिक न्याय भी प्रदर्शित हो जाएगा ना अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है यद्यपि एव इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तात्पर्या उदानी अक्षरा आह यद्यपि इति तो तात्पर्याथम उ भाष्यकार भगवान ने स यदि एकमात्रम अभिध्यायित तो इत्यादि कंडिका का तात्पर्य अर्थ बता दिया किमतर ही यहाँ तक के वाक्य से यदि से लेकर के अब जो शब्दार्थ है उसे बताते हैं इसी तात्पर्य अर्थम है मूल कंडिका के शब्दों का समन्वय दिखाते हैं ये शब्दार्थ कथन होगा तो तात्पर्याथम उक्त इधानीम अक्षरा आह कथन करते हैं अक्षरार्थ बताते हैं यद्यपि एवं इत्यादि से अब भाष्य में देखिए यद्यपि एवं ओंकार एव। एकमात्र एव केवलो अभिध्यायीत तो मूल मूलकंडिका में जो यदि शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं यद्यपि तो एवं एव मूल कंडिका में ओंकार एकमात्र पद लिखा हुआ है ना नदी एकमात्र तो एकमात्र कौन ओंकार एकमात्रात्मक ओंकार का ही ध्यान करता है तो एवं ओंकारम का अर्थ हुआ एकमात्रात्मक ओंकार एव एक एकमात्रा विभागज्ञ एव ओंकार की आकारात्मक एकमात्रा का ही जिसे बोध है वह उपासक एक एकमात्रा विभागज्ञ एव केवल अभिध्यायित जैसा बोध है ओंकार के विषय में वैसा ही चिंतन करेगा तो ओंकार की जो आकारात्मक एकमात्रा है उसके अर्थ का मात्र चिंतन ओंकार रूप आलंबन के माध्यम से करेगा कर रहा है जो ऐसा तो कहते हैं अभिध्यायी तो एक मात्रम सदा तो एकमात्रात्मक ओंकार का ही निरंतर ध्यान कर रहा है जीवन पर्यंत जो थोड़ी टीका है टीका को देखिए यद्यपि इस शब्द के विषय में लिखते हैं कि यदि शब्दों यद्यपि इत्यर्थे यद्य मूल मूलकंडिकास्त यदि शब्द की व्याख्या यद्यपि इस रूप में की गई एवंच प्राक तथापि इति पद द्रष्ट्य जब यदि शब्द यद्यपि अर्थ में है तो यद्यपि और तथापि ये दोनों नित्य संबंधी है तो यदि शब्द का अर्थ यद्यपि करेंगे तो फिर यद्यपि शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से तथापि शब्द का भी अध्यार करना पड़ेगा और अध्यारित जो तथापि शब्द है वह मूल कंडिकास्थ ये जो वाक्य आ रहा है अभिध्यायित के बाद में उस स तेन व के पहले यानी स के पहले अभिध्यायित के बाद अभिध्यायित और स इन दोनों के बीच में तथापि पद का अन्वय होगा अध्यार करके तो ये लिखते हैं एवं चे का अर्थ निकला यदि शब्द यद्यपि अर्थ में मान्य पर सित प्राक इति पदम द्रष्टव्यम तो तथापि इस पद का अध्यार करना होगा स के पास में और ये जो लिखा है एकमात्रा विभाग एवं केवलो अभिध्या एकमात्रम सदा यहा एकमात्रम पर टीकाकार कहते हैं एकमात्रम ये प्रति ग्रहण करके कि एकमात्रात्मकम ओंकार एक शब्द का अर्थ है मूलकंडिका में भी एकमात्रम पद है ना उसका अर्थ निकलेगा एकमात्रात्मक ओंकार वो कौन है आकार एकमात्रात्मक ओंकार है आकार तो एकमात्रात्मक ओंकार आकार तो आकार का ही वो ध्यान करेगा अर्थ का चिंतन करेगा तो एकमात्रात्मक ओंकार है आकार और उसी का सदा यानी निरंतर ध्यान करता है जो भाष्य में है सदा अभिधायित के बाद में स ते न प्रथम अभांतर वाक्य का अर्थ हो गया भाष्य में आ तक सदा अभिधायित तक एकमात्र सदा अभिधायित ये स यदि एकमात्र अभिधायित इतने का अर्थ है यद्यपि एकमात्रात्मक ओंकार का ही निरंतर ध्यान करता है जो तथापि का अध्यार करना है यद्यपि के अनुरोध से वो स के पास में होगा तो तथापि एक मात्रा विशिष्ट ओंकार अर्थ करते हैं ओंकार अभिध्यानेन एवं स तेन एक स तेन एक तरम अन्वेति नहीं, नहीं, नहीं क्या है संवेदित तूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्य तो यहाँ पर जो तेन पद है उसका अर्थ है ओंकार अभिध्यान और ओंकार कैसा तो संपूर्ण ओंकार का तो ध्यान नहीं है ना ओंकार की एक मात्रा का इसलिए अर्थ करते हैं एक मात्रा विशिष्ट ओंकार अभिध्यान है न एकमात्रा विशिष्ट जो ओंकार का अभिध्यान है उस अभिध्यान से संवेदित मूल में है एक पद संवेदित उसका अर्थ निकलेगा संबोधित तो उससे पहले एक एकमात्रा विशिष्ट ओंकार यहाँ पर एक एकमात्रा के विषय में लिखते हैं टीकाकार क्या एक एकमात्र विशिष्ट आ... विशिष्ट विशिष्ट एक मात्रत्व इत भाव प्रधान निर्देश समझना एक एकमात्रा विशिष्ट ऐसा कहने से तो आकार विशिष्ट ओंकार ये अर्थ निकलेगा लेकिन वहां मात्रा एक मात्रा तो है आकार और वही तो उपास्य है उसे को उपास्य दिखाना है इसलिए वहां पर मात्रा के पास में भावार्थक त्व तो प्रत्यय लुप्त समझना इसलिए टीकाकार लिखते हैं एक एकमात्रात्व विशिष्ट ओंकार ऐसा समझना मात्रा में त्रा के बाद भावार्थक तो प्रत्यय जोड़ देना एक एकमात्रात्व विशिष्ट ओंकार एक एकमात्रात्व विशिष्ट ओंकार है आकार और उस आकार का अभिध्यान करने से ही अकारात्मक जो एक मातृत्व विशिष्ट ओंकार है उसका ध्यान करने से ही क्या हुआ कि उस आकार के अर्थ के साथ तादात्म्य होगा और उसका फल होगा पृथ्वी में जन्म पृथ्वीलोक पर आकार आकार रूप प्रथम मात्रा जो ओंकार की है उसका जो ध्यान करता है उसका पृथ्वी पर जन्म होता है यह फल बताया जा रहा है। इसलिए वह मात्रा के पास में तो प्रत्येक लुप्त है ऐसा समझना भाष्य में इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा एक मात्रात्व तो विशिष्ट इत्य और ओंकार शब्द से समझना ओंकार अवय तो एक मात्रात्व विशिष्ट ओंकार अवयव यह अर्थ निकलेगा और उसके अभिध्यान से ही क्या होगा तो संवेदित थोड़ा पहले टीकाकार इसके विषय में और भी लिखते हैं उसे देखिए एक मतांतर बताते हैं कि एक एकमात्रा प्रधानम अप्रधानी भूत मात्रा दयाय कृष्णम ओंकार आचक्षते आचकते एक एकमात्रा विशिष्ट ओंकार इस भाष्यवाक्य का अर्थ करते समय भाष्य शब्द का अर्थ करते समय टीकाकार ने तो अपने मतानुसार अर्थ बताया कि भाष्य में एक एकमात्रा विशिष्ट में त्रा के पास में भावार्थक तो प्रत्यय लुप्त है उसे एक जोड़ करके समझना मात्रात्व तो विशिष्ट और ओंकार शब्द से समझना ओंकार एक देश आकार तो एक एकमात्र तो विशिष्ट ओंकार एक देश जो आकार उसी का ध्यान करने से ये तो टीकाकार के मतानुसार अर्थ निकलेगा कुछ लोग कहते हैं वो केचित करके अन्य का मत बता रहे है टीकाकार एक मात्रा प्रधानम अप्रधानी भूत मात्रा दृस्तनम ओंकार के आचक्षते ने कथयन्ति। कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं कि यहां पर द्वितीय कंडिका में बताई तो गई समस्त ओंकार की ही उपासना एक अवयव की उपासना नहीं लेकिन उस समस्त ओंकार में एक मात्रा हो जाएगी प्रधान और बाकी दो मात्राएं हो जाएगी गौन ऐसा जो ओंकार उसकी उपासना का फल बताया जा रहा है यहां प्रथम मात्रा प्रधान है और द्वितीय तृतीय मात्रा गौण है जिसमें ऐसे ओंकार की उपासना से मनुष्य लोक में जन्म होता है मनुष्य के रूप में ऐसा एक अंडिका कहती है ये अर्थ करते हैं केचित यानी कुछ लोग ये टीका में टीकाकार ने लिखा एक मात्रा प्रधानम अप्रधानी भूत मात्रा दृष्णम ओंकार तो कृष्ण ओंकार के अभिध्यान से संबोधित हुआ वह इस पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेगा यानी योग भ्रष्ट जैसा होगा और फिर आगे की साधना करेगा ये मूलकंडिका में कहा जा रहा है जिसे गीता में कहा गया कि ये जन्म बड़ा दुर्लभ है एदत ही दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदशम तो लोक में इस प्रकार का जन्म बड़ा दुर्लभ है किस प्रकार का अथवा योगना कुले भवती धीमता इस वाक्य से बताया गया जो योगियों के कुल में जन्म है जहां पर साधना के लिए संपूर्ण अनुकूल वातावरण होता है ऐसे घर में जन्म को अत्यंत दुर्लभ कहा जा रहा है देवताओं के जन्म से भी दुर्लभ जन्म है जो साधना के अनुकूल वातावरण से युक्त स्थान है ऐसे गृहस्थ के यहां जन्म मनुष्य लोक में तो इस अभिप्राय से कुछ लोगों का कहना है कि एकमात्रा प्रधानम अप्रधानी भूत मात्रा दृष्णम ओंकार एक दीपिका नाम की टीका है उपनिषदों पर प्रश्न उपनिषद पर भी है और वाचस्पत्य करके भी प्रश्न उपनिषदों का व्याख्यान है का टीका में दीपिका टीका है शंकरानंद जी की शंकरानंद जी है विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी इसलिए पंचदशी के मंगलाचरण में लिखा है नम श्री शंकरानंद गुरुपादाम भुजन मने सवि महामोह ग्रह ग्रह सही कर्मणे शंकरानंद जी की स्तुति करते हुए नमस्कार किया है उनको तो उनकी गीता पर तात्पर्य बोधिनी नाम की टीका है शंकरानंद जी की उपनिषदों पर दीपिका नाम की टीका है तो उसके विषय में लिखते हैं टीकाकार की वाचस्पत्येच आकार मात्र व्याख्यातम तृतीय कंडिका में एकमात्रम इस पद की व्याख्या करते हुए दीपिका टीका में शंकरानंद जी ने और वाचस्पत्य नाम के व्याख्यान में वाचस्पति ने एकमात्रम अभिध्यायी त तो, यदि एकमात्रम एकमात्र तो, इस ताक्यस्थ एकमात्रम पद की व्याख्या करते हुए आकार मात्रम ये व्याख्या की है। तो ये लिखते हैं कि दीपी कायाम आकार मात्रम इत्तेव व्याख्यातम व्याख्यात यानी मूलकंडिकास्थ एक एक मात्रम अभिध्या का एक मात्रम इस पद का व्याख्यान आकार मात्रम ऐसा ही किया है आकार मात्रा की उपासना आकार मात्रम अभिध्यायित हा वो दो मात्राएं गौण और एक आकार मात्रा ही प्रधान ऐसा अर्थ नहीं किया समस्त ओंकार की उपासना ऐसा नहीं किया अभी तो कहा आकार मात्रम अभिध्याय का अर्थ एक मात्रा का ही ध्यान बताया ये तो हुआ इतना इस विषय में जो एकमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्यान यहाँ पर जो एकमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्यान पदाया उसमें उपास्य को बताने के लिए है एकमात्र एकमात्र विशिष्ट ओंकार ये उपास्य को बताता है ना अभिध्यान के कर्म को बताता है एकमात्रा विशिष्ट ओंकार कौन है तो शंकरानंद जी ने कहा आकार है ओंकार की प्रथम मात्रा है उसे एकमात्रा विशिष्ट ओंकार शब्द से भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा ये टीकाकार कहेंगे कौन दीपिकाकार और वाचस्पत्य और यही टीकाकार को भी अपेक्षित है यहाँ के जो आनंद टीका है और केचित करके जो है उनको तो इससे विलक्षण समस्त ओंकार ही उपास्य के रूप से ग्राह्य है लेकिन उसमें प्रथम मात्रा रहेगी प्रधान और उकार मकारात्मक अन्य दो मात्राएं रहेगी गौण ऐसा समस्त ओंकार ही उपास्य होगा ओकेचित के मत में आगे है भाष्य में जो आ रहा है संवेदित इसका अर्थ करते हैं टीका भाष्कर भगवान मूल कंडिका में तो संवेदित पद है स ते नहीं व संबोधित संवेदित का अर्थ कर दिया संबोधित और संबोधित का अर्थ करते हैं टीकाकार त्या साक्षात्कार संवेदित जो मूल में पद है उसका अर्थ है संबोधित और संबोधित का अर्थ कर दिया टीकाकार ने साक्षात्कार <laughs> किसका साक्षात्कार तो जिसका ध्यान किया उसका साक्षात्कार तो किसका ध्यान किया आकार की प्रथम आ, उकार की आ, ओंकार की प्रथम मात्रा आकार ओंकार की प्रथम मात्रा जो है आकार उसका अभी ध्यान किया है तो इसलिए आकार मात्रा हो गई उपास्या उसके साथ उस उसका साक्षात्कार उसका साक्षात्कार क्या है उसके साथ तादात्म्य इसलिए तन मात्र साक्षात्कारवान में टिप्पणी कार लिखते हैं तीन नंबर में तत्र तादात्म्य अभिमानवान इति यावत तो मात्र साक्षात्कारवान का अर्थ निकलेगा आकार मात्रा में तादात्म्य अभिमान मान यानी ध्यान इससे ये बताया जा रहा है कि तब तक करना है जब तक ध्येय में ध्याता का तादात्म्य अभिमान नहीं होता तब तक ध्यान करना है तो ध्यान का फल है ध्येय के साथ ध्याता का तादात्म्य तो ध्येय है आकार रूप ओंकार की मात्रा और उसके उसका साक्षात्कार है उसके साथ तादात्म्य अभिमान तादात्म्य अभिमान होने तक यह अर्थ निकलेगा <coughs> तो तन मात्र साक्षात्कारवान इत्यर्थ आगे है भाष्य में संवेदित का अर्थ हुआ संबो, संबोधित और तूर्णम का अर्थ करते हैं क्षिप्रम एव मूल में तूर्णम शब्द है क्षिप्रार्थ में है प्रकार अर्थ है जल्दी ही शीघ्र ही जगत्याम यानी अभिसंपद्यते, तो पृथ्वी पर वो जन्म लेता है अभिसंपद्यते का अर्थ है जन्म लेता है तो जगती शब्द का अर्थ है पृथ्वी जगत्याम का अर्थ कर दिया पृथिव्याम अभि संपद्य का अर्थ है जायते तो पृथ्वी पर वह जन्म लेता विलंब से नहीं तूर्णम एवं यानी शीघ्र एव तो पृथ्वी पर जन्म तो लेने के लिए ओंकार उपासना करनी पड़ेगी जिनको पृथ्वी पर कीट पतंग आदि बनना है वो तो जाय स्व के अनुसार तुरंत ही जन्म ले लेते हैं यहां और ये भी पृथ्वी में जन्म लेगा तो इसमें ओंकार उपासना की क्या विशेषता रही तो इसलिए लिखते हैं किम ये पूछा तो किम का अवतरण है टीका में पृथ्वीयां किम अभिसंपद्यते इति कर्म आकांक्ष तो अभिस का अर्थ है जायते तो पृथ्वी में जन्म लेता है तो किस रूप में जन्म लेता है ये किम शब्द से आकांक्षा की गई कि पृथ्वी पर उसका जन्म कुत्ते बिल्ली के रूप में होगा या और कुछ विशेष होगा वो हो। ये किम इस शब्द से आकांक्षा है उत्तर दिया गया भाष्य में मनुष्यलोकम इसे तो मनुष्यलोकम का अवतरण है टीका में मनुष्यलोकम पदम इकृष्य आकांक्षा पूरयती मनुष्यलोकम मनुष्यलोकम ये, तो ये उत्तर वाक्य में पद आ रहा है मूल मूलकंडिका में भी उसका यहाँ पर अनु अनुकर्षण करके फिर ये आकांक्षा पूर्ण करते हैं मनुष्य पद का अध्याय करके अध्यार्य क्या अनुकर्षण जो पूर्व में उत्तर में आ रहा है मनुष्य लोकम पद उसका यहां पर अनुकर्षण किया जा रहा है तो भाष्य में लिखा कि मनुष्य लोकम ये अभिसंपद्यते का कर्म है अभिसंपद्यते का अर्थ है प्राप्त नौती मनुष्यलोकम प्राप्त होती लोकम का अर्थ है शरीरम तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है अर्थ है मनुष्य लोक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है हा तो यहां जन है शरीर तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है कौन एकमात्र ओंकार का पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनकर के आएगा तो कहते हैं पृथ्वी लोक में तो ये मनुष्यलोकम पद देने की क्या आवश्यकता है पहले तो मनुष्यलोकम का टीका में अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि मनुष्य शरीरम इत्यर्थ अब आनेकानी ही जन्मानी ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार मनुष्य के क्या पृथ्विया मनुष्यलोक नि तद उक्ति वैयर्थ्यम अत आह अनेकानि इति तो कहते हैं पृथ्वी लोक पर तो नियम से मनुष्य का ही जन्म होगा तो फिर यह मनुष्यलोकम ये पद देना व्यर्थ है इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी लोक में जरूरी नहीं कि मनुष्य ही बने पृथ्वी लोक में तो और भी कई यौनियां रहती हैं ये लिखते भस्कर भगवान की अनेकानी ही जन्मानी जगत्याम संभवंती रहते अनेक जन्म यानि शरीर यहाँ लोक में है पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंग कितने हैं तत्र तम साधकम तो अनेक प्रकार के जो जन्म हैं उनमें से उस साधक को तो पशु आदि का जन्म नहीं मिलता अपितु मनुष्य का ही जन्म मिलेगा अनेकानी ही इस पर टीका में टीकाकार ने लिखा कि पश्वादिनी ही इत्यर्थ पश्वादि अनेक जन्म है लेकिन ओंकार उपास ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करने वाला वह पश्वादि न बन करके मनुष्य ही बनेगा और मनुष्य में भी नास्तिक मनुष्य न बन करके आस्तिक मनुष्य बनेगा इसे कहा जा रहा है उत्तरार्ध की व्याख्या करते हुए भाष्य में अभी यहाँ तक की चर्चा हुई स तेन संबोधि संवेदिता तूर्ण जगत्याम अभिसंपद्यते ये पूर्वाध है उत्तरार्ध में तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयनते इत्यादि है इसकी व्याख्या भाष्य में आ रही है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम ओ भद्रंकर्णी श्रृणुयाम देवा भद्र